श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 103 सौ दिसंबर अठारह पहले विद्या साइंस या पहले ईश्वर श्री रामकृष्ण बंकिम के प्रति कोई कोई समझते हैं कि बिना शास्त्र पढ़े अथवा पुस्तकों का अध्ययन किए ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता वे सोचते हैं पहले जगत के बारे में जीव के बारे में जानना चाहिए पहले साइंस पढ़ना चाहिए सभी हसे वे कहते हैं ईश्वर की यह सारी सृष्टि समझे बिना ईश्वर को जाना नहीं जाता तुम क्या कहते हो पहले साइंस या पहले ईश्वर बंकिम जी हाँ पहले जगत के बारे में दस बातें जान लेनी चाहिए थोड़ा इधर का ज्ञान हुए बिना ईश्वर को कैसे जानूंगा पहले पुस्तकें पढ़कर कुछ जान लेना चाहिए श्री रामकृष्ण वही तुम लोगों का एक ख्याल है पहले ईश्वर उसके बाद सृष्टि उन्हें प्राप्त करने पर आवश्यक हो तो सभी जान सकोगे किसी भी तरह यदि यदुमल्लिक के साथ बातचीत कर सकोगे फिर यदि तुम यह जानना चाहोगे कि उसके कितने मकान हैं कितने कंपनी के कागज़ हैं कितने बगीचे हैं तो यह सब भी जान सकोगे यदु मल्लिक की खुद सब बता ही खुद सब बता देगा परंतु यदि उसके साथ बातचीत न हो और मकान के अंदर घुसना चाहोगे तो दरवान लोग ही घुसने ना देंगे फिर ठीक ठीक कैसे जानोगे कि उसके कितने मकान हैं कितने कंपनी के कागजात हैं कितने बगीचे हैं आदि आदि उन्हें जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है परंतु फिर मामूली चीजें जानने की इच्छा नहीं रहती वेद में भी यही बात है जब तक किसी व्यक्ति को देखा नहीं जाता तब तक उसके गुणों की बातें बताई जा सकती है जब वह सामने आ जाता है उस समय वे सब बातें बंद हो जाती है लोग उसे ही लेकर मस्त रहते हैं उसके साथ ही बातचीत करते हुए विभोर हो जाते हैं उस समय दूसरी बातें नहीं सोचती पहले ईश्वर की प्राप्ति उसके बाद सृष्टि या दूसरी बातचीत बाल्मीकि को राम मंत्र का जप करने को कहा गया परंतु उनसे कहा गया मरा मरा का जप करो माँ अर्थात ईश्वर और रा अर्थात जगत पहले ईश्वर उसके बाद जगत एक को जानने पर सभी जाना जा सकता है एक के बाद यदि पचास शून्य रहे तो संख्या बढ़ जाती है एक को मिटा देने से कुछ भी नहीं रहता एक को लेकर ही अनेक है पहले एक उसके बाद अनेक इस पहले ईश्वर उसके बाद जीव जगत तुम्हारी आवश्यकता है ईश्वर को प्राप्त करने की तुम इतना जगत सृष्टि साइंस फाइंस यह सब क्या कर रहे हो तुम्हें आम खाने से मतलब बगीचे में कितने सौ पेड़ हैं, कितने हजार टहनिया हैं, कितने लाख करोड़ पत्ते हैं इन सब हिसाबों से तुम्हारा क्या काम तुम आम खाने आए हो आम खाकर चले जाओ इस संसार में मनुष्य आया है भगवान को प्राप्त करने के लिए उसे भूलकर अन्य विषयों में मन लगाना ठीक नहीं आम खाने के लिए आए हो आम खा ही चले जाओ भंकिम आम पाता हूँ कहाँ श्री राम कि उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करो। आंतरिक प्रार्थना होने पर वे अवश्य सुनेंगे। संभव है कि ऐसा कोई कोई जुटा दे दे जिससे हो जाए। संभव है कोई कह दे ऐसा ऐसा करो तो ईश्वर को पाओगे बंकि कौन गुरु वे अच्छे आम स्वयं खाकर मुझे खराब आम देते हैं हसी श्री राम के क्यों जी जिसके पेट में जो सहन होता है सभी लोग क्या पुलाव कलिया खाकर पचा सकते हैं घर में अच्छी चीज़ बनने पर माँ सभी बच्चों को पुलाव कालियाँ नहीं देती जो कमज़ोर है जिसे पेट की बीमारी है उसे सादी तरकारी देती है तो क्या माँ उस बच्चे से कम स्नेह करती है